पूर्व ऐसाग्र्यार्तते सा उत्तर निवर्तते ऐकाग्र्यार्तले कहा है श्लोक बोल सको विपरीता भावना विपरीता निवर्तते प्रागेव भगवती तदुपासना तो याद नहीं पहले सामान्य रूप ऐसी जो कहा गया था अर्थव विशेष आकार ऐसी कहते है तत्व भावया न्येत सातो सातो देहातिरिक्तता आत्मनो भावे तद्वनोन मिथ्या मिथ्या जगतो मिथ्याशं तो जगतो तत्व नश्येत सापरी भावना मिथ्या जगतो विपरीत भावना भावना दिहादमी जो आत्मबुद्धि जगत में सत्यत्व बुद्धि विपरीत भावना पूर्व श्लोक में कही कही विपरीत भावना सा विपरीत भावना तो तत्व भावनाया नियेत भावना भावनाया आत्मतत्व तो है देहादि से अतिरिक्त तो शुद्ध है जगत मिथ्या है अभ्यस्त है आत्मा में सपन प्रपंच जैसे जगत दिखता है आत्मा ही सत्य है इस प्रकार तत्व तो भावना से नियेत विपरीत भावना नष्ट होती है तो देहाम आत्मनो भावेत इसलिए क्या करना चाहिए आत्मनो देहाम भावेत आत्मा देह से अत्रित है देह केवल देह इंद्रिया सबसे अत्रित है ऐसे चिंतन करें तद्वन उसी प्रकार जगतो मिथ्यात्म जगत में मिथ्यात् का भी चिंतन करें कितने समय अनिशम निरंतर भावना करें इति। तत्व विपरीत भावना है कृतना है देहाद जगत धीरुपा। देहाद में सत्यूपा तो बुद्धि और जगत में मे सत्यधिप विपरीत भावना सा तत्वया नश्येत तत्व करते आत्मनो देहा जगत मिथ्यान आत्मा देहाथ्या है।, है। आत्मा में देहात्रित तो देहान करें जगत तो करें चिंतन करने पर विपरीत नष्ट हो जाती है अतः देहाथ्याम अत अत अस्मत कारण आत्मन देहाद्रीत देहादि दे से भिन्न केवल देह नहीं देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अज्ञान सब सबसे अतिरिक्त है दे जगतो जगत मतलब बाह्य जगत, तो जगत मिथ्या हो देह सत्य है क्या देह भी मिथ्या है देह इंद्रिया आदि सब देहादे जगत मिथ्यात देह इंद्रियादि दे जगतो भी मिथ्या है जगत भी मिथ्या है सदा भावे निरंतर चिंतन करे उत्तम कहा गया है जगतो अभी जो चिंतन तत्व भावना करने के लिए कुछ नियम की अपेक्षा है या नहीं जप करने के लिए शुद्ध होकर के स्नान होकर के ध्यान करने के लिए पूर्वाभिमुख होकर के जप करना है इस प्रकार कुछ नियम है तत्व भावना करने के लिए या नहीं पूछते है तत्र, तत्र मतलब ध्यान में तत्व भावना में जगदादो जपाद नियम अपेक्षा अस्थिर व नपादी में जैसे नियम की अपेक्षा है इसी प्रकार तत्व भावना के लिए कोई नियम की अपेक्षा है या नहीं है पूछता है शंका करने वाला कि मूर्ति ध्यान वात्म भेदी जगन्म्याभिस्त्र व्यावर्तिया सैदुता जपवन मूर्ति अभी पहले कहा आत्मनो देहादि अत्रिचताम भाव अरे जगत मिथ्यात्म तो आत्म भेद अधि का भेद जगत में देहादि में देहाद में आत्म भेद अधि आत्मभेद बुद्धि और जगन् मिथ्या तो जगत मिथ्या तो जगत में तो देहादि भिन, भिन्न बुद्धि बुद्धिंत्र जप वूर्ति बद्वा अवृत्तिया सैदा मंत्र जप जैसे करते हैं नियम पूर्वक करते हैं मूर्ति आदि का ध्यान करते हैं तो नियम पूर्वक करते हैं। इसी प्रकार आत्म आत्मभेदी देहादि में आत्मभेद बुद्धि जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि, वी, आवृत्या विशेषण आवृत्या निरंतर आवृति करनी चाहिए मंत्र जप जैसे ध्यान मूर्ति ध्यान जैसे जैसे नियम पूर्वक है वो तो अथवा अन्य, अन्य प्रकार नियम के बिना कभी भी करे कभी भी कर, कभी भी कर चलते समय का समय बैठते समय खड़े होते समय कभी भी कर सोता है या मंत्र जप करने के लिए जैसे नियम पूर्वक मूर्ति आदि ध्यान करते समय नियम पूर्वक जैसे इसे नियम पूर्वक करना अथवा अन्यथा अन्य, अन्य नियम के बिना ये प्रश्न पूरा संक करने वाले का टीका में आत्म भेद अधि का सामो देहादि विभिन्न ज्ञान आत्मा देहादि से भिन्न ऐसे ज्ञान आत्मभेद बुद्धि जगत तो मिथ्यात्म जगत में मिथ्यात्व का अनुसंधान चिंतन बार बार जो करने के लिए कहा गया मंत्र जप दर, देवता ध्यान आदिवत मंत्र जप करने के लिए नियम प्रयोग करना पड़ता है मूर्ति देवता आदि का ध्यान करते मूर्ति में परमात्मा का ध्यान करते केवल मूर्ति ध्यान का मूर्ति में परमात्मा का देवता ध्यान देवता आदि ध्यान व्यम अनुसार नियम प्रयोग करना चाहिए कुछ नियम करके इसे अपना देहादि से भिन्न है जगत मिथ्या है ऐसे प्रकार नियम से करना है उत्तर तो लौकिक व्यवहार हो तो नियमंत्रणा भी कर सकते लौकिक व्यवहार करने के लिए नियमा भी, नियम के बिना भी कर सकते हैं, और नियम के बिना भी सामान्य व्यवहार करने के लिए कोई नियम नहीं जैसे किस प्रकार करते है तो लौकिक व्यवहार होते पानी पीते है जैसे दिशा को मुह कर मु, पूर्व दिशा को मुँह करके पौधा लगा कर पानी पीना पड़ता है ध्यान करने के लिए लगाना पड़ता है और पानी पीने के लिए कभी कुछ खाने के लिए भूख लगती है कहीं यात्रा में जाते है चलते हैं बहुत दूर भूख लगती है तो चलते चलते ही खा लेते हैं, अथवा बैठ करके जैसे कैसे खड़े होकर खा लेते है लौकिक व्यवहार वह नियम के बिना भी, भी कर सकते है अथवा नियम पूर्वक करना चाहिए तो प्रश्न है यह जो अपना तत्व भावना अपना देहादि से भिन्न है जगत मिथ्या है ऐसे जो भावना करनी है क्या मंत्र जप के सब्जस नियम पूर्वक करना चाहिए देवता आदि ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक करना चाहिए अथवा नियम के बिना अलौकिक व्यवहार जैसे करते ऐसे करना चाहिए ये प्रश्न हुआ ओन सिद्धांत उत्तर देता है दृष्ट फलकत्व ना तो नियम कश्चिद अस्तित दृष्टम फल य फल है दृष्ट प्रत्यक्ष अनुभूत तो होता है उसके लिए कोई नियम की अपेक्षा नहीं है नियम कहा जहाँ कहते नियम करेंगे तो अदृष्ट होगा नियम पूर्वक करने पर अब दुष्ट फल में नियम की अपेक्षा नहीं है दिष्ट फलकवाद ना ना तो नियम कस्ती कस्ती इसमें कोई नियम नहीं है प्यास बहुत लगती है पानी पीने पर प्यास मिटेगी दिष्ट फलक है, है। इसलिए में कोई नियम है नहीं। कुछ पानी पी लेते नहीं कि प्रदर्शन तो लगाना पूर्व मुख होना पानी पीना ऐसे होता है इसलिए नियम कोई नहीं है तत्व भावना करने के लिए अन्यी दृष्टुक्व बुभुक्षुर्जपवदुक् न भुक्तिवत् क्वचि अन्यथा इति बी जान अन्य, अन्य प्रकार से समझो दिष्टलक होने के कारण अन्य मतलब नियम के, कोई नियम के पीछा नहीं किसी प्रकार भी चिंतन कर सकता है दिष्टार्थत्व कारण क्या है दिष्टार्थत्थक इसका अर्थ प्रयोजन दुष्ट है जिस प्रकार भोजन करते हैं पानी पीते हैं उसका फल दुष्ट है ठीक इसी प्रकार तत्व भावाना विपरीत भाना की निवृत्ति दिष्टार्थक है यह नहीं कि अभी तत्व तो भावना करेंगे मानने के बाद विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं अभी भावना करने पर विपरीत भावना की निवृत्ति दृष्टार्थक है भुक्तिवत जैसी भुक्ति, भुक्ति भोजन दृष्टार्थक है भोजन भोजन जैसे दृष्टार्थक है इसलिए कोई नियम नहीं है इसी प्रकार दृष्टार्थक होने से तत्व तो भावना भी नियम के बिना कोई नियम निर्बंध नहीं ऐसा ही करना है ऐसा नियम नहीं किसी प्रकार भी विचार लगातार करें भुभुक्ष जप भूकते न कषित नियत कष्ट कचित भुभुक्सु कोई बुभुक्श बहुत भूखे और जापा जैसे नियम करना पड़ता है भोजन करने के लिए कश्चित नियत कोई क्वचित जप बत न भूकते जापा जैसे नियम पूर्व करना पड़ता है ऐसे भुभुक्सु क्षोधरा भूखा है तो खा लिया नहीं हो तो जप क्या है करना पड़ता है इतने समय उठ करना नियम करना पड़ेगा अरे भोजन यदि भूख नहीं तो भी भोजन करना पड़ता है जरूरत नहीं भोजन नहीं भूख नहीं तो खाए भोजन है तो बाद में खाया ऐसे कोई नियम नहीं है अन्यथा का अर्थ करते अन्यथा यदि बिजा नहीं अन्यथा का अर्थ नियम बिना कोई नियम के बिना भी क्यों नियम के बिना कैसे तत्र हेतु महा दिष्टार्थ जो दिष्टार्थ होता है उसमें कोई नियम नहीं होता है उसमें तत्र दृष्टान्त थक होने से नियम के बिना तत्व भावना करना उसमें दिष्टान्त भुक्तिवत जैसे भोजन भोजन में जैसे दिष्टार्थक होने से कोई नियम नहीं है अभी शंका करते दिष्टार्थ भी भोजन नियम श्रुति स्मृति इतना आशंका दिष्टार्थ तो भोजन है फिर भोजन के लिए नियम है श्रुति स्मृति में भोजन करने के लिए भी ऐसा नहीं दक्षिण दिशा को मौकर भोजन नहीं करते पूर्व दिशा में ऐसे भोजन करने के लिए शुद्ध होकर के स्नान करके जिस किस प्रकार से नियम रहता है और बाएं हाथ से नहीं खाना शास्त्र में आया बाम हाथ से जल पीना नहीं पानी पीते नहीं लेकर के और शास्त्र में आया बाम हाथ से जल पाना मध्य पानों तुल बाम हाथ से नहीं पीना चाहिए बहुत लोग बाएं हाथ से पानी पीते भोजन करते बाए से पानी पी लिया बाय से मुखर लगा और हाथ फ्री हो गया शुद्ध गिलास लिया मुख पिया फिर गिलास रख दिया हाथ अशुद्ध है क्योंकि हाथ तो मुख में नहीं लगा लगाना गिलास पकड़ा अशुद्ध हो गया ऐसे ऐसे कोई करते हैं और डायने हाथ से खाते कोई खाने के बाद उसी ग्लास हाँ से हाथ डुबा हाँ हाँ। हाँ दिया घास डुबा करके बीमार से हाथ पोस कर बैठ गया हाथ जिस ग्लास से पानी पिया उसी ग्लास में हाथ डुबा दिया हाथ धुबाकर धो दिया धोकर बीमार से हाथ पोष शुद्ध हो गया ये सब उस हाथ से है बाम हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए डायने हाथ से पीना चाहिए तो यदि बाए हाथ से पीना पड़ता है वो पीते लोटा देते तो ऐसे डाए हाथ से लगकर पीते हैं। दो हाथ लग जाएगा लग गया तो केवल बाएं हाथ नहीं रहा नहीं तो बाएं हाथ से जो पीते वो नहीं चाहिए पहले ऐसे था किसान किस में बहुत महत्व लोग इसी को पीता तो टुकते थे बाई हाँ से पीता धीरे धीरे कम हो गया तो श्रुति स्मृति में भोजन आदि में तो नियम है भ्रष्टाचार होने पर भी इतनी आशंका है कहते बुभुक्ष न कष्ट नियतम क्षुदानिवृति के लिए क्षुद्ध निवृत्ति के लिए वह नियम की अपेक्षा नहीं है नियम तो सामान्य है किंतु ऐसे कभी है चलते हैं यात्रा में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं ऐसे पैदल चलते हैं भूख वो जाते है अमरनाथ यात्रा में वो जाकर करके वहां भोजन देते खड़े खड़े से खाना होता है नीचे की है तो कहाँ बैठे करे खड़े खड़े खा लेते हैं अभी तो खड़े बहुत समय खाते बहुत लोग कि वहां भी साधु लोग के तो खड़े खाना पड़ेगा तो विभिन्न प्रकार रहता है वो शुद्धा करना है जिस किस प्रकार खाना ही पड़ेगा भूभुक्ष ऊर्जा प्रबद्ध घूमते कहीं नियत होगा नहीं क्षुद अपनयनाय भक्त मिच्छन पुरुषो जप कर्वाण नियमने भूंगते जो क्षुद क्षुधा निवृत्ति के लिए खाना चाहता है और जप करने वाले जैसे नियम नहीं नियमने न भूंगते अपितु तो यथा क्षुद बाध उप शांति सीढ़ा क्षुधा रूप बाधा, चुद बाधा की निवृत्ति हो इस प्रकार भोजन कर लेता है तो, न इसलिए तब तो चिंतन करने के लिए स्नान करके बैठ करके आराम से आसन ला कर बैठ करो इस नहीं की आसन नहीं करना अन्यथा ताकतों में सोचोगी हम चिंतन करेंगे स्नान नहीं करेगी ऐसा नहीं उठ करके बैठ करके आसिना संभवत ध्यान करते जैसे ऐसे करने के लिए किंतु ये निर्बंध नहीं कि हमेशा ऐसी प्रकार ही करना है कभी स्नान नहीं करते तो तत्व चिंता नहीं करना जैसे मंत्र जप नहीं करते ऐसा नहीं कभी चलते हैं तो चलते हैं तो तत्व भाना नहीं करना वो भी नहीं भोजन करते है भोजन के समय मंत्र जप करते हैं? खाते समय हाँ मंत्र जप करते है भोजन करते समय जब करते हैं, भोजन करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं आओ किंतु तत्व चिंतन करने के लिए भोजन के समय कोई विरोध नहीं ये सब कहा गया इसका ही विस्तार करते हैं कैसे भोजन करते हैं नियम के बिना दिखाते हैं अश्ना व्ना भुंक्ते शिक्षया न था यकारेण क्षुधापन निशती अस्नाति नवास्नाती भोजन करता है ऐसा नहीं करता है चलते रहते यात्रा में चलते हैं मिल गया तो भोजन क्या नहीं मिलेगा तो चलना ही पड़ेगा जाना है नहीं खाता है फिर मिलेगा जो मिलेगा तो वो खाएंगे ऐसा नहीं कि समय पर खाना और मिलेगा तो खाएंगे नहीं मिला तो दूसरे दिन खाएंगे अस्नाति नवास्नाती भूंगते व स्वेच्छा अन्य था स्वेच्छा से अपने इच्छा से कभी खाता है कभी नहीं खाता है अपनी इच्छा चलते चलते भी कभी खा लेता है ये न न के प्रकार न क्षुधा अपन सती क्षुधा अपन करना चाहता है जिस किस प्रकार क्षुधा है तो अपन करने के लिए अभी खा लेता है अस्नाति अस्ना कैसे अन्य सती भोजन है तो खाया कदाचित घूमते न वा भोजन नहीं तो तस्मिन असती भोजन नहीं तो कैसे ऐसे रहेगा क्षुद बाधा विस्मारक तो क्षुधा होती है तो यदि भोजन नहीं मिला क्षुधा भी बाधा है तो क्या करेंगे उसको भूलने के लिए दूता आदि चेष्ट या अनस्लम नहीं होती कोई द्यूत खेलते कोई ताश खेलते कोई कुछ नाट्य आदि देखते हैं चित्र देखते हैं कोई बोलते भजन को बोलते हैं ऐसा कभी है, क्षुधा एकादशी है चलो कीर्तन करो क्षुद बाधा है तो कुछ ना कुछ करो करो तो नहीं तो भूख लगे उसमें ध्यान रहेगा उसके ध्यान का भी है? चलो भजन करो किसी किसी प्रकार चेष्टा करे के अनस्म नहीं थी नहीं करे करके रहता है अन्यथा अन्य भुक्ते स्वेच्छा कालिता है गछन चलता वायन व वा, स्वेच्छा सिखाता है एवं ये न न प्रकार तात्काली क्षुद बाधा अपने तत्काल की क्षुद बाधा निवृत्ति के लिए जैसे कैसे कालिता है अयमअत्र अभिन्ध यहाँ अभिप्राय बताते हैं कहीं कह नियम जो है उसका अभिप्राय क्या है क्षुद बाधा निवृत्ति लक्षण दुष्ट फलाय भोजन में व कार्य के जो पीड़ा है उसके निवृत्ति रूप दुष्टफल के लिए भोजन ही आवश्यक है अब नियमास्तु परलोकहित जो नियम कहीं भोजन में कहा गया और नियम से करेंगे तो अदृष्ट होगा अदुष्ट के लिए नियम ही और क्षुद बाधा निवृत्ति के लिए नियम नहीं, नहीं। तो और जप के लिए ऐसा चाहे तो करे नहीं तो नहीं करे कभी सोकर करे इसे होता है कभी खाते खाते ऐसी जब जप कर देगा कोई लेट कर जप गया ऐसा नहीं जप आद भोजनाद वैलक्षण इंद्र से भोजनादि जप ध्यान आदि में दिखाते है नियमेन नियमेन अन्यथा अन्यथा निमेन जपंकु दृत प्रत्यवाय अर्थ सरवर्ण विपर्य कुरिया, तो नियम पूर्वक जप करे अकृतो प्रत्यवाहत न तो प्रत्यवाह तो, तो होता है पाप होता है नहीं करने है, नहीं करना पड़ता है, है नियम पूर्वक आरम्भ किया नियम पूर्वक करे और अन्यथा करने अपनी इच्छा से जैसे कैसे बोले ऐसे खाते समय कैसे प्रकार खा लिया ऐसे प्रकार जप करते समय कुछ न कुछ इधर उधर कर दे ऐसा नहीं शुद्ध उच्चारण करके ठीक ठीक करना पड़ता है अन्यथा करने अनर्थ हो, अनर्थ हो जाएगा स्वर वर्ण विपर्यात मंत्र में जो स्वर वन है व्यंजन वन है उसका विपर्य हो गया कहीं एक वर्ण ने छोड़ दिया कहीं हस्व को दीर्घ कर दिया दीर्घ को ह्रस्व कर दिया ये मंत्र में ऐसे करेंगे तो अनर्थ होता है ठीक ठीक उच्चारण करना पड़ता है इसलिए संस्कृत उच्चारण के समय पहले स्पष्ट उच्चारण करें अन्यथा करण में नहीं होता है मंत्र में अन्यथा करने में अनर्थ होता है अभी बताएंगे सर्वन्न भी प्रयात टीका में देखो तत्व तो हेतु मह अकृता भी अकृतो प्रत्यवात मंत्र जब नियम से करना पड़ेगा नहीं तो प्रत्यवाह होता है टीका में भवत्म अकरे प्रत्यवाच अन्यथा करने तो सनाती कहेंगे नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह किन्तु करे अन्यथा करण कभी लेटे लेटे जप कर दिया कभी स्नान नहीं करे जब कर लिया देर में स्नान करें छुट्टी है कभी ऐसे कार्य जप कर लो कहीं तो पहले चाय फिर बात चाह में बैठ कर संध्या किया कभी ब्रह्मचारी था चाय पीला नाश्ता कर लिया फिर बैठ कर आराम से करेंगे संध्या क्या कर करके नौ दस बजे बैठ कर संध्या तो तो कर रहा है और खुशी से ऐसा नहीं अस्त तो प्रत्येवा अन्यथा करें तो नास्ती शख्या करे तो अन्यथा करेंगे नहीं करें तो प्रत्ये होगा कहें अन्यथा करेंगे तो अनर्थ होगा स्वर वर्ण विपर्यात मंत्रोहीन स्वर तो वर्ण मिथ्या प्रो न समर्थ मोलो मिथ्या नरतो न मिथ्याजमिमस्ती यथेन्द्र शत्रु शर तो पराधात मंत्रो ही ना ही ना सरतो शर तो, तो वन तो वा कोई मंत्र स्वरस हो गया सरवन रह गया छुट गया अहे अ को छोड़ दिया वर्ण तो कोई वर्ण छूट गया एक वर्ण भी आधा वर्ण तकारे तो उसका श्रवण होना चाहिए उच्चारण करते अपने आप को अपने आप जानने के लिए या दूसरे को सुनाने के लिए जब कुछ बोलते हैं दूसरे को सुनाने के लिए जब जप करते हैं ध्यान करते हैं कुछ मंत्र करते हैं उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए बोलते समय भी ऐसा बोलते हैं तो दूसरे को जैसे स्पष्ट सुनना पड़े और अपने आप समझेंगे यहाँ त तो है और बोलते समय नहीं बोलेंगे अपने आप यहाँ समझेंगे यह है और बोलते समय यह को छोड़ देंगे ने आत्मने और आत्मा नहीं हो अपने आप समझे बोलने से होगा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए आत्मा नये वो पहले इसे ने बोलने के लिए कहते ना कठिन हो ने।, ने बोलने के लिए कोई आत्मा नहीं वो आई कर देगा गलत होगा और अकार को कोई ओकार बोले ओ को वो अकर बोले गलत है नहीं यदि सरस से ही न हो जाए वन से ही न हो जाए मिथ्या प्रयुत्व तमर्थम आह मिथ्या प्रयु मंत्र तमर्थम न मंत्र का जो अर्थ है मंत्र का अर्थ होता है गलत उच्चारण करने पर वही अर्थ नहीं कहेगा उच्चारण स्पष्ट होने से वही अर्थ कहा जाएगा नहीं तो नमर्थ माह सबाघ वज्रो यजमान वाग वज्र रूप है वाणी रूप वज्र है क्या करता है यजमान हिन्स्ती जो यजमान है मंत्र जब करता है उसको ही कष्ट देता है यथेन्द्र शत्रु शरतोपर आधात यथेन्द्र शत्रु शरतोपर आधात है ना हैं बुत्र उसका पुत्र क्या है उसका पिता उसका पिता है कर्म कर रहा था हैं वो जाकर कर्म कर रहा था वो पुत्र कर इंद्र को मार दे इंद्र को मारने के लिए कर्म किया उसमें कर्म करके जप जप कर रहा था इंद्र सूत्रास इंद्र को मार दे करके उसके पिता तुष्टा ने करें, कर्म करके जप किया था इंद्र शत्रु वर धत्स इंद्र शत्रु वर धत्स जप करता था इंद्र इंद्रशत्रु शब्द में समास करेंगे इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु ऐसे श्लोक देते यह था इंद्रशत्रु स्वर तो अपराधात इंद्र से शत्रु इत इंद्रशत्रु ष्ठी समास करेंगे तो समस्या के सूत्र अंतोदात होता है उदात होता है इंद्र शत्रु में होगा उदात इंद्र शत्रु वर्धस्व इंद्र से शत्रु बहुब्री करेंगे तो इंद्र शत्रु क्या अर्थ होगा इंद्र शत्रुस्य इंद्र है जिसका शत्रु है बहुब्री करेंगे तो बहुवीहा प्रकृत्य पूर्व पदम बहुब प्रकृत्या पूर्व पदम पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है पूर्व प्रकृति स्वर होने पर अनुदात पदम एक वर्जन बाकी सब अनुदात हो जाएगा शत्रु में ऊ अनुदात हो जाएगा बहुबरी करेंगे तो अनुदात हो जाएगा और षष्टी करेंगे तो अंतुदात होगा ऊदात होगा इंद्र से ऐसा करेंगे तो इंद्र को शत्रु इंद्र को मानने वाला वृत्श बढ़े ये अर्थ होगा और इंद्र शत्रुशत्र सातयिता कष्ट देने वाला इंद्र है सातयिता कष्ट देने वाला जिसका इंद्र ही कष्ट देने वाला हो जाएगा वृत्शुर का ये उच्चारण क्या क्या इंद्र सत्र में उकार को उदात करेगा अनुदात उच्चारण क्या अनुदात क्या? तो क्या हो गया इंद्र शत्रु यश्य जिसको इंद्र ही शासन करे ना नाश करे वो बढ़े वृद्धाश्र बढ़े जिसको इंद्र मारेगा तो क्या होगा वृद्धाश्र को इंद्र मारेगा इंद्र को वृद्धाश्र मारेगा इंद्र वृद्धा को मारेगा इंद्र मार इंद्र से इंद्र शत्रु यश्य इंद्र मानने वाला जिसको बड़े बड़े जितने जो बड़े इंद्र उसको मारेगा कहना चाहे इंद्र से शत्रु ष्टी समास करें तो अंत उदात उदात उच्चारण करना चाहिए तो इंद्र का शत्रु इंद्र को मानने वाले होना था क्यों तो अंत अनुदात उच्चारण कर दिया ये हो गया इंद्र से मर गया तो सर्वतो तो इंद्र शत्रु जैसे हुआ स्वर अपराध करने से विपरीत हो गया ये पाणी शिक्षा में कहा ये तत्व आदि से कहा गया इसलिए मंत्र उच्चारण स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए और यदि शरत वर्णतः ही न हो जाता है न तमर्थ मंत्र का जो अर्थ स्वर तो को नहीं कहेगा अन्य अर्थ हो जाएगा और भाग वजरूर कहो होकर की यजमान को कष्ट देती है राम राम राम है अब श्री राम जयराम जय जय राम माँ को हल कर देते हिंदी में तो ठीक है राम ऐसा कहें राम मैं अच्छे तो नारद जी जो रत्न दक्षि रचना करते उसको बताए रा, राम राम राम नहीं राम कहो राम अरे राम कहो राम ऐसा कहें माँ के, के मा और नहीं आता है कुछ लोग राम माँ में और नहीं आता है अधिक कहेंगे तो जोर कहेंगे राम ऐसे मे अ बोलो अ नहीं होता है राम जितने तो कहते राम राम नहीं राम राम क्योंकि क्यूँकी में आता ही नहीं राम राम राम राम राम, राम सिर्फ फिर आदमी कहे उल्टी करके मोरा कहो मोरा मोरा मोरा राम राम राम <laughs> राम हो गया ऐसा राम हो गया और उन्हें राम कहो तो राम <laughs> राम नहीं है राम हो जाएगा कलम कलम तीन में आ है। हिंदी में क्या कहेंगे कहीं कलम अच्छा म को पहले कर लो पीछे कर दे तो क्या हो जाएगा कमल वर्णन तो एक प्रकार है बीच में आ गया तो हो जाएगा कलम मैया बीच में म अंत में ल चला गया तो क्या हो जाएगा कमल लिखना तो बराबर है और उच्चारण भी न क्यों हो जाएगा और हिंदी में तो चलता है संस्कृत और बोलते समय ऐसा नहीं चलेगा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ऐसे दीर्घ ह्रस्व भी देखना चाहिए और अपने समझ दीर्घ बोलते समय ह्रस्व कर दिया और फिर बाद में कभी लिखना पड़े तो जैसे गलत तरहता है लिखते समय भी दीर्घ को करेंगे जैसे लिखे ऐसे करेंगे कहीं विसर्ग है विसर्ग उच्चारण करना पड़ता है चाहे रेप उसको उच्चारण करना पड़ेगा पूरा स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए मंत्र जप करने के लिए नियम है ऐसा अच्छा हो गया था नाधा हेतु क्षुधा है अनियम भोक्तव्य क्षुधा बाधा रूप निवृत्ति के लिए नियम के बिना भी नियम पूर्वक करने के लिए निषेध नहीं भोजन नियम प्रवक नहीं करे नहीं नियम पूर्वक करना चाहिए जैसे कहा गया नियम के बिना भी शुद्ध निवृत्ति के लिए भोजन करना ही होता है नियम नहीं होते भी खाना पड़ता है वो विपरीत भावनाथा तो विपरीत भावना तो ऐसे कोई दुष्ट बाधा तो नहीं को कष्ट नहीं देती तथा तोभात तो, तो निवर्तकम ध्यान अदुष्टफला नियम से शंका करने वाले कहते हैं पीड़ा दुष्ट बाधा है कष्ट होता है और विपरीत भावना तो कोई कष्ट नहीं होता है देह आदि में हम बुद्धि कर बैठे जगत सत्य मानते ऐसे तो कष्ट होता है भूख लगने पर जैसे कष्ट विपरीत खाने में कष्ट है कुछ नहीं विपरीत खाना अगर बैठी जाए तो पूरा पीछे कहता है इसे निवर्तक ध्यान करना चाहिए अवदिष्ट फलाय अदृष्ट रूप फल के लिए करना चाहिए अवदिष्ट के लिए करेंगे तो नियम न अनुष्ट नियम प्रो करना चाहिए इसे आशंका करके उत्तर देते हैं सुधे बाधा कृद जय जय विपरीता चावना जेया क्युपन नास्तुष्ठ क्रम क्षुधा एवं विपरीताज भावना दुष्ट बाधाकृत जैसे क्षुधा दुष्ट है विपरीत भावना भी दुष्ट कष्ट देने वाले है ये विपरीत भावना होने से ही तो संसार दुख होता है जन्म मरणाज संसार सब दुख विपरीत भावना के कारण जया केना नापी उपाय के नी उपाय है न जया विपरीत हाना को नष्ट करनी चाहिए जिस किसी प्रकार नास्ति अत्र अनुष्ठित है क्रम अनुष्ठान में कोई क्रम नहीं है किसी प्रकार भी तत्व भावना करना चाहिए किसी प्रकार भी विपरीत को जीतना चाहिए जितना मतलब उसको नष्ट करना है विपरीत भावना यहाँ दुख हेतु तुभव सिद्धता भाव अनुभव सिद्ध है देहादि में हम बुद्धि करने से ही राग द्वेष आदि होता है कष्ट होता है क्रोध होता है कोई कुछ कहा तो अपमान तुरंत देहादि आदि में हम और आत्मे में महम हो तो देह के निंदा हो तो अपना क्या जाता है अहम बुद्धि होने से राग द्वे आदि होता है दुख होता है सब प्रकार कष्ट संसार दुख जन्म मर्म जलाद्यादि सब दुख है ये अनुभव सिद्ध है इसे दुख हेतु नहीं ऐसा नहीं ये तो अत्यंत दुख हेतु ही शुद्धा दुख तो थोड़ी सी ये तो अनंत दुख का हेतु विपरीत भावना इसलिए इसको किसी प्रकार तत्व भावना करके जीतना चाहिए विपरीत है जब तक ये सब समझ लिया वेदांत तो श्रवण कर लिया मनन कर लिया शंका समाधान हो गया दूसरे को उपदेश करने की सामर्थ्य भी आ जाएगा किंतु विपरीत है नष्ट नहीं हो तो ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होगी मुक्ति नहीं मिलेगी मुक्ति के लिए अज्ञान निवृत्ति चाहिए अज्ञान निवृत्ति के लिए दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान चाहिए दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान वह है जो संसय और विपरीय नष्ट हो जाए प्रमाण संसय प्रमेय संशय दो नष्ट हो और विपरीत हाने की निवृत्ति हो प्रमाण संशय की निवृत्ति होगी सवर्ण के द्वारा और प्रमेय संशय की निवृत्ति होगी मनन के द्वारा और विपरीत हाने की निवृत्ति होती निधि के द्वारा ना ध्यास मनन निधि आवृत्ति से करने पर जो संशय विपर्य नष्ट हो जाए तो अपरोक्ष ज्ञान दृढ़े जो ज्ञान का निवर्तक है भावना